ब्रह्म सूत्र के अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार संपन्न हुआ अष्टम अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है इसमें पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया सप्तम अधिकरण के द्वारा कि ब्रह्म ज्ञानी के उपाधिभूत प्राणादि का परमात्मा में लय होता है विद्वान की दृष्टि से और अविद्वान की दृष्टि से उनके उपादान कारण में पहले लय होता है और फिर उपादान कारणों का परमात्मा में लय होता इस प्रकार जो परमात्मा में ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत प्राणों का लय बताया गया वह लय सावशेष होगा या निरवशेष होगा ये विचार करना है वह पूर्व अधिकरण ने विद्वान की दृष्टि दृष्टि से जो परमात्मा में लय बताया है उसको विषय बना करके ये संशय होता है कि वह लय परमात्मा में ब्रह सावशेष होगा या निरवशेष होगा सावशेष का अर्थ है, है। संस्कारात्मना प्राणादि रहेंगे शक्ति रूप से फिर भाभी जन्म में प्रकट होंगे सावशेष लय जिनका होगा और निरवशेष लय जिनका होगा तो शक्त्यात्मना भी उनका रहना नहीं होगा बिल्कुल स्वरूप लय हो जाएगा हाँ प्रकार का लय परमात्मा में ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का होगा दोनों प्रकार का लय देखा जा रहा है इसलिए संशय होता है इसी संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णयुकूल अविभागाधिकरण प्रवृत्त हो रहा है इस अधिकरण के अधिकरण सार के दोनों श्लोकों को पहले देखा जा तल शेण शक्ति निशेषेनाथवात्म शक्तिशेषेण युक्तो सा श्वेत क्षणा नाम रूप विभेदोक्तेर अग्गे तु मरूपो निशेषे नग्जन्मरा अने ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत वागादि को तत्शब्द से लेना तेषा लय तय तो उनका जो परमात्मा में लय पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया है वह शक्तिशेष है न परमात्मा में वागादि का लय सावशेष होता है शक्तिशेषण का होता अर्थ है अनिव्यक्त नाम रूप दशापन्न वे हो जाते हैं अथवा निशेषे नत्मनि लय पर आत्मा परमात्मा परमात्मा में लय आतंतिक लय इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्ष हैं असौ शक्तिशेषण युक्त असौ यानी परमात्मा में वाघ आदि का लय वह शक्तिशेषण यानी सावशेष लय समझना चाहिए सावशेष ले मानना ही उचित है क्यों तो कहते हैं सावशेष ले मानेंगे तो वह अज्ञानी का सावशेष लय ही देखा गया है ऐसा ही ज्ञानी का भी होना चाहिए तो इसलिए कहते अज्ञानीशु एत ई क्षणाथ अज्ञानी के वागा का परमात्मा में सावशेष लय देखा गया है इसलिए ब्रह्मज्ञानी के भी वाघ का परमात्मा में सावशेष लय ही मानना उचित होगा शास्त्र से शास्त्र ने बताया है शास्त्र ने बताया तेज है परश्याम देवतायाम वृत्तिलय बताया ना वृत्तिलय है सावशेष लय तो पूर्ववर्ती जो अधिकरण गए हैं उन अधिकरणों से ब्रह्मज्ञानी के अतिरिक्त अज्ञानी का वृत्तिलय ही बताया गया ना ऐसे ये जो ब्रह्म ज्ञानी है उनका भी वृत्तिलय समझना चाहिए वृत्तिलय नहीं मानेंगे यदि अज्ञानी का तो जन्मांतर नहीं होगा का स्वरूप ले मानने पर मान्य सब पहले बताया था ना तो शास्त्र नेत्र से देखा जा रहा है अज्ञानी का वृत्ति लय वो सावशेष ऐसे ज्ञानी के भी वाघ का सावशेष लय ही मानना चाहिए ये पूर्व पक्ष हुआ किसमें वृत्ति लय में क्या तो शास्त्र अज्ञानी का वृत्ति लय बता रहा है तो वैसा ही ज्ञानी का भी समझना चाहिए यह पूर्व पक्षी कह रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है तो सिद्धांत बताया जा रहा है तो कि नाम रूप शक्ति से निश्चय से न नल्लय आत्मनि पद की अनुवृत्ति लाना तो आत्मनि निशेषे नल युक्त ऐसे लगाना तो परमात्मा में वागाधिका का ब्रह्मज्ञानी के निश्चय से न लय उचित है यानी आत्यंतिक लय उचित है क्यों तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्मज्ञानी के वागादि कलाओं का लय बता करके श्रुति कहती है कि उनका स्वरूप उच्छेद हो जाता है भिद्यते आसाम नाम रूपे पुरुषितव आचक्षते प्रोचते स एषो अकलो अमृतो भवती ऐसी एक श्रुति है ब्रह्मज्ञानी की उपाधि वागादि कलाओं का कहते हैं जब परमात्मा में लय होता है तो ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत वागादि का तासाम शब्द से लिया जाता है वाघ को नाम रूप देते दे। नाम रूप का उच्चेद हो जाता है यानी अनिव्यक्त नाम रूप भावापन्न भी वे नहीं रहते हैं अत्यंतिक उच्चेद हो जाता है नाम रूप का विभेद होने का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में भी न रहना संस्कारात्मना भी न रहना संस्कार संस्कारात्मना अवस्थित रहना वृत्तिलय होना ये माना जाता है ष लय ऐसा लय श्रुति नहीं बता रही है किंतु करे कि तासाम नाम रूपे भिद्य ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत कलाओं का नाम रूप यानी स्वरूप ही उच्छिन्न हो जाता है स्वरूप लय होता है और वह फिर अकल हो जाता है मतलब निरुपाधिक हो जाता है तो भिद्य ते ताम नाम रूपे पुरुष इतव इत्यादि श्रुति के द्वारा नाम रूप का विभेद यानी कलाओं का स्वरूप लय बताया गया है इसलिए आत्यंतिक उच्छेद ही समझना चाहिए परमात्मा में अत्यंतिक लय होता है उनका तो कहा भी ब्रह्मज्ञानी के भी वागादियों को लेकर के भूत सूक्ष्म मृत का परमात्मा में लय हो रहा है तो तेज परस्याम देवतायाम यह श्रुति अज्ञानी के विषय में जो कही गई उसका भी स्वरूप लय ही परमात्मा में माना जा वृत्तिलय क्यों मानते हैं वहाँ पर तो उसके विषय में कहा जा रहा है आज्ञे जन्मांतरा कथे कथितेज परश्याम देवता में भूत भूतसूक्ष्मों का परमात्मा में वृत्ति वृत्तिलय जो अज्ञानी के बताया गया वह इसलिए कि अज्ञानी का जन्मान्तर होना है उनका अविद्या काम कर्म जन्मांतर का हेतु तो विद्यमान है तो निमित्त विद्यमान है जन्मांतर का तो निमित्त जो है स्वरूप लय नहीं होने देगा और ब्रह्मज्ञानी का जन्मांतर का निमित्त अविद्या काम कर्म वो समाप्त हो जाता है उसका अत्यंतिक उच्छेद हो जाता है ब्रह्मज्ञान से विद्य विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वस यह श्रुति तो ब्रह्मज्ञानी के पास जन्मांतर का निमित्त न होने से ब्रह्मज्ञानी के वागाियों का स्वरूप अज्ञानी के जन्मांतर का निमित्त अविद्या काम कर्म विद्यमान होने से वो सावशेष लय हुआ वृत्तिलय माना गया तो अज्ञे जन्मांतरार्थन तु शक्तिशेषत्वे शक्तिशेषत्व का अर्थ ही है सावशेष इनका स्वरूप उच्छेद नहीं होगा स्वरूप बना रहेगा <coughs> अब भाष्य को देखिए स पुनर्वदुष इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका लयस्य द्वेधा दर्शनात् आह। इति। तो दर्शना संशय तो जो लय बताया गया है ब्रह्मज्ञानी के वागादिका परमात्मा में उसे विषय बना करके उपजीव्य शब्द का अर्थ है विषयी कृत्य उसे विषय बना करके लयस्य द्वेधा दर्शनात् संशय आह वाघादिका परमात्मा में दो प्रकार से लय देखा गया है इसलिए संशय बताया जा रहा है स पुनः इत्यादि से कि प पुनः विदुष कला प्रलयः सावशेषो भवति प्रलय कितरेशाईव सवशेषोतिहोस्वीत निरवशेषा येजो ब्रह्मज्ञा के लय परमात्मा में वह इव अज्ञानी के लय के तरह ही वशेष होता है अथवा निरवशेष अत्यंतिक लय होता है स्वरूप लय होता है यह संशय हुआ तो पूर्व पक्ष बताते हैं कि तत्र प्रलय सामान्यतः शक्ति अवशेषता प्रसक्तो ब्रवीति पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अज्ञानी के वाघ का प्रलय भी प्रलय है ब्रह्मज्ञानी के वाघ का भी प्रलय प्रलय है तो प्रलय त्वरूप समानता को देख करके जैसे अज्ञानी का वाघादि प्रलय होता है सावशेष ऐसा ही ब्रह्मज्ञानी के वाघ का भी लय सावशेष होना चाहिए ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए सूत्र हैं इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं ब्रवीति यानी भगवान सूत्रकार ब्रवीति वेद व्याजी बताते हैं सूत्र को देखिए अविभागो वचनात अविभागो वचनात अविभाग वचनात ऐसे दो पद हैं इनमें अविभाग ये प्रथम पद है प्रतिज्ञा अविभाग शब्द का अर्थ है निशेष लय अत्यंतिक लय स्वरूप लय इस अर्थ में अविभाग शब्द हैं तो ब्रह्म ज्ञानी की भूत वागादियों का परमात्मा में स्वरूप लय होता है ये अविभाग शब्द का अर्थ निकलेगा कहा ऐसा क्यों तो हेतु बताया हेतुगताया यानी वेद में ब्रह्मज्ञानी के वागादि कलाओं का स्वरूप लय बताने वाला वचन विद्यमान होने से प्रश्नोपनिषद में आया तासाम नाम रूपे पुरुष प्रोच्य स एशो अकलो अमृतो भवति ये जो वचन है प्रश्नोपनिषद है वेद अथर्ववेद और अथर्ववेद का ये वचन है तासाम वागादि नाम कलानाम तो वागादि कलाओं का नाम रूप भिद्यत का अर्थ होता है नाम रूप का उच्छेद हो जाता है यानी स्वरूप लय होता है और जब तक घटाकाश की उपाधि घट रहता है तभी तक घटाकाश ये नाम होता है उसका और घट फूट जाए तो वो घटाकाश नहीं रहता फिर महाकाश हो जाता है महाकाश इस नाम से ही कहलाता है नदी समुद्र में मिल गई नाम रूप को छोड़ दिया तो फिर वो गंगा यमुना इत्यादि नामों से नहीं कहा जाता जल समुद्र इस नाम से कहा जाता है ऐसे ये उपाधिभूत वाघादि का नाम रूप विच्छिन्न होते ही विभेद होते ही फिर वह निरूपाधिक हो गया तो निरूपाधिक है पुरुष यानि पूर्ण तत्व ब्रह्म तो उसे पुरुष इस नाम से ही कहा जाता है फिर ब्रह्म इस नाम से ही कहा जाता है यह वचन ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के वागाधिभूत कला कलाओं का स्वरूप लय बता रहा है इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अविभागापत्तिर अविभागापति यानी स्वरूप लय ही ब्रह्म ज्ञानी के उपाधिभूत कलाओं का होगा वचनात् अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात् किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की उपाधिभूत वागादियों का स्वरूप ले होगा करके तो प्रमाण बताया जा रहा है वचनात् वचनात्नी वेद वचनात आगे कहते हैं वचनात की व्याख्या करते हुए तथा ही कला प्रलयम उक्वा वक्ति दिका दुछ। दिका दुछ। दिका दुछ। हाँ चतुरी टीका को पहले देखिए कि पूर्व पक्ष के मत में फल बता रहे हैं सिद्धांत मत में फल बता रहे हैं कि मुक्ति तत सिद्धिश्च इति उभयत्र फलम उभयत्र यानी पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में पूर्व पक्ष के मत में मुक्ति की असिद्धि मोक्ष की असिद्धि यह फल होगा जब ब्रह्मज्ञानी के भी उपाधिभूत वाकादि का तथा भूत सूक्ष्म का सावशेषी लय होगा वे बने रहेंगे तो जन्मांतर जरूर होगा अज्ञानी के तरह ही इतना होगा कि लोकांत पाती मुक्ति को ही मोक्ष मानने वाले जो लोग हैं वो उनका जन्मांतर होगा उनके इष्ट देव गोलोक में कैलाश लोक में या साकेत लोक में वैकुंठ में लेकिन वहां भी शरीर में मिलेगा वो शरीर ही मुक्ति मानता है तो जो अशरीर मोक्ष है ब्रह्म भाव रूप मोक्ष है उसकी सिद्धि नहीं होगी पूर्व पक्ष के मत में मोक्ष की असिद्धि यह फल है और सिद्धांते तत्सिद्धि निर्विशेष ब्रह्म भाव रूप मोक्ष की सिद्धि होगी उपाधिका स्वरूप लय होने पर सावशेष होता है यह पूर्व पक्ष था सावशेष शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि अवशेषो मूल कारण शक्त्यात्मना स्थिति कार्य की अपने मूल कारण में शक्ति रूप से अवस्थिति का नाम है सावशेष लय और आ, उसका ही शक्त्यामना अवस्थान का और अर्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि पुनर्जन्म योग्यता इत्यर्थ सावशेष लय शब्द का अर्थ निकलेगा पुनर्जन्म की योग्यता तो ब्रह्मज्ञानी के वाघ कलाओं का सावशेष लय मानने का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी में पुनर्जन्म की योग्यता मानना जैसे अज्ञानी में होती है पुनर्जन्म के निमित्त से युक्त होने से और वहां तो पुनर्जन्म की योग्यता रखनी ही नहीं है ब्रह्मज्ञानी के क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का पुनर्जन्म होना ही नहीं है ये कहना है आगे हैं पूर्व पक्ष का निर्धारक एक अनुमान टीका में ही विमत कलाल इति कलालूपक्ष एक अनुमान बताया इस अनुमान से पूर्व का निश्चय होता हो कला है कलाल ये पक्ष है विमत कलालय का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत वागा वागादियों का लय इसे कहा जाएगा विमत कलालय वह सावशेष सावशेष होता है क्यों तो कहते कलाल तो। वह कलाओं का लय होने से जैसे सुसुप्ति में वाघादि का लय होता है कलाओं का लय सावशेष होता है ऐसे ही मृत्यु के समय भी के और ब्रह्म कलाओं का लयशेष ही होगा मतलब पुनर्जन्म की योग्यता रखते हुए ही परमात्मा में लीन हो जाएंगे वाघ आदि ये पूर्व पक्ष है और सिद्धांत की अवतरण सिद्धांत का जो भाष्य में अवतरण था ब्रवीति इत्यादि इसकी अवतरण टीका है विमतो निरवशेष विद्या कृतत्वाद रज्ज् इति युक्ति उपेत श्रुतिया सिद्धांत तो सिद्धांति की भी युक्ति अनेक अनुमान है यद्यपि श्रुति भी है लेकिन युक्ति सहकृत श्रुति और बलवती हो जाती है इस अभिप्राय से सिद्धांत की युक्ति बताई जा रही है कि विमत यानी ब्रह्मज्ञानियों के वाघ आदि का लय ये विमत शब्द सिद्धान्त का अर्थ है पक्ष है सिद्धांतिका अनुमान ये सिद्धांत के लिए ये अनुमान है सिद्धांत के लिए इसलिए पक्ष तो वही रहेगा ब्रह्मज्ञानियों का कलाल है तो ब्रह्मज्ञानी का कलाल है निरवशेष होगा इन्हें पुनर्जन्म की योग्यता रखे बिना होगा स्वरूप लय होगा ऐसा क्यों तो कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के उपाधि के लय में और अज्ञानी के उपाधि के लय में अंतर है ब्रह्मज्ञानी के उपाधि लय ज्ञान से हो रहा है कलाओं का उपादान कारण भूत परिणाम परिणामी उपादान कारण भूत जो अज्ञान है अविद्या है उसका उच्छेदक ब्रह्मज्ञान है तो कारण के निवृत्त होने से वाघादि कलाओं का अत्यंतिक लय होगा और अज्ञानी के कलाओं का उपा परिणामी उपादान कारणभूत अविद्या बनी रहती है इसलिए अविद्या के बने रहने से जो तेज परश्याम देवतायाम से लय बताया गया है वह कारण को बनाए रख के हो रहा है का अर्थ है फिर कारण में शक्यात्मना अवस्थिति रूप लय हो रहा है वो सावशेष लय है उसमें पुनर्जन्म की योग्यता है ये दोनों लय में अंतर है एक विद्याकृत लय है वो आत्यंतिक लय हो जाएगा और एक हो रहा है प्रारब्ध के समाप्त होने पर जन्मांतर के निमित्त के साथ लय वो सावशेष लय होगा <coughs> तो विद्या कृतत्वात ये हेतु हैं। तो जैसे व्यवहार में रस्सी के अज्ञान से जो सर्प की भ्रांति हो रही है तो रस्सी का ज्ञान होने पर जो अध्यस्त सर्प है रस्सी में उसका कारणभूत तो रस्सी का अज्ञान निवृत्त होने पर सर्प का आत्यंतिक लय माना जाता है रस्सी के ज्ञान से अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति वह आत्यंतिक लय है वह अध्यस्त के कारणभूत तो अज्ञान को निवृत्त करके अध्यस्त को निवृत्त कर रहा है कारण सहित ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के वाहि कलाओं का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म उसका मय के रूप में ज्ञान होने पर वाहि कलाओं के कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो कारण सहित निवृत्ति हो जाएगी वाह की ब्रह्म ज्ञानी के उसे माना जाता है सा लय तो विमत निरवशेष विद्या कृतत्वात्ज्ज्वा विद्य सर्पलय वज्ज्वा ष्टी हैं तो रज्जु के विद्या से यानी ज्ञान से जैसे रज्जु में अध्यस्त सर्प का स्वरूप लय होता है निरवशेष लय होता है ऐसा ही आत्मज्ञान से वागादि का निरवशेष लय होगा इस युक्ति युक्ति से युक्त उपेत यानी युक्त जो श्रुति हैं भिध्यते तासाम नाम रूपे इत्यादि इससे यह बात बताई जा रही है सिद्धांत को बताया जा रहा है तो युक्ति उपेत तो श्रुतिया सिद्धांत ये थी थी तो तथा ही भाष्य में है तथा ही कला प्रलयम प्रलय उक्ति प्रश्न उपनिषद में ब्रह्मज्ञानियों के उपाधिभूत वागादि कलाओं का लय बता करके आचार्य पिपला जी ने कहा क्या कहा कि भिद्यते तासाम नाम रूपे इसमें तासाम शब्द का अर्थ है वागादि नाम नाम नाम रूपे भिद्य ते नाम रूपों का उच्छेद हो जाता है और नाम रूप रूपी जो कला है उनका उच्छेद होते ही फिर पुरुष इतव प्रोचते पुरुष इस नाम से ही कहा जाता है और स एष एजो उपाधियों का स्वरूपलय हो गया जिसके ऐसा ब्रह्मज्ञानी अकलह कला रहित होकर के वह अमृतो भवती अविनाशी ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है मुक्त हो जाता है आगे हैं भाष्य में नाम रूप विभेद को टीका में टीकाकर करते हैं नाम रूपे शक्त्यात्मक अपी भिद्यते इत्यर्थ तासाम नाम रूपे भिद्यते का अर्थ हैं जो जो अज्ञानी के कारण के रहने के कारण अनाभिव्यक्त नाम रूप से अवस्थित रहते हैं शक्त्यात्मना अवस्थित रहते हैं ब्रह्मज्ञानी के वागाधि शक्त्यात्मना भी अवस्थित नहीं रहते पुनर्जन्म की योग्यता वाले हो करके नहीं रहते ये नाम रूपे शक्त्यात्म अपि शक्तिमकते का अर्थ है भाष्यमेकवाक्य है अविद्यामिततांच कलाना न प्रलये सावशेषत्व उपपत्ति। ये जो कलाएँ हैं उपाधिभूत प्राणादी इनका कारण है अविद्या इसलिए अविद्यामित नाम यानी अविद्या हैं निमित्त यानी कारण जिनका ऐसी जो कलाएं हैं वागादी इनका कारणभूत अविद्या के निवृत्त होने पर और वो कारणभूत अविद्या कैसे निवृत्त होगी तो विद्या से अहम ब्रह्मास्मित्या कारक साक्षात्कार से कलाओं की कारणभूता अविद्यावृत्त होने पर सवशेष लय संभव नहीं है ये कहते हैं कि कला नंच विद्यानिमित्ते प्रलय सती सवशेषत्व उपपत्ति न भवती जो न है न कलाम के पास वह इधर आएगा सवशेषत्व उपपत्ति न नहीं होगी भौती की अनुवृत्ति ले आई तस्मात अविभाग इति तो तस्मात ब्रह्मज्ञानी की उपाधि वागादियों के कारणभूत अविद्या की भी निवृत्ति हो जाने से ब्रह्मज्ञानी के वाघादि का परमात्मा में निरवशेष लय हो जाएगा अविभाग यानि निरवशेष लय स्वरूप लय हो जाएगा इस प्रकार ये जो अष्टम अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है नवम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयाशिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें अविशेषो विशेषो वा व्यादुत्क्रातेशि हृत्प्रद्योतन साम्योक् रशेषनिर्ग मूर्धन्यय नाड्यास नाड़ी विद्या तो व्रजनाडी ब्रह्मज्ञान फल विधेयक मुक्ति का वर्णन हो गया निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के वागा, उपाधिभूत वागादियों का स्वरूप लय बता करके दो तीन अधिकरणों के द्वारा विचार हुआ प्रसंगवशात निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के वागादियों के विषय में उत्क्रांति होती है कि नहीं होती है उत्क्रांति का निषेध है तो वह शरीर से या जीव से है इस संशय का निवर्तक वो भी बताया और फिर वो लय कहाँ होगा अपने अपने उपादान कारण में होगा कि परमात्मा में होगा इस संशय का निवर्तक निर्णय भी बताया और परमात्मा में होगा तो स्वरूप सावसे शय होगा कि निरव से होगा ये तीन अधिकरणों के द्वारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी के विधेय मुक्ति की प्राप्ति के समय के, का वर्णन हुआ अब फिर जो प्रकृत अर्थ है उत्क्रांति का वर्णन हो रहा है प्रसंग वशात उत्क्रांति का निषेध करने वाले श्रुति का विचार हुआ वो प्रासंगिक विचार था प्रकृत विचार है इस पाद में उत्क्रांति का वर्णन हो रहा है उत्क्रांति होती है अज्ञानी की यह पहले बताया, अज्ञानी हैं तीन प्रकार के उपासक और अनुपासक पहले दो प्रकार और अनुपासक के फिर दो प्रकार पापी पाप कर्म करने वाले शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले और दूसरे उपासना नहीं करते अनुपासक है लेकिन पुण्य कर्म करने वाले तो अनुपासक के दो प्रकार हो गए उपासक एक प्रकार हुआ तो ये जो तीनों भी अज्ञानी है निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का तीनों को भी अज्ञान है इसलिए तीनों की उत्क्रांति होती है ये पहले बताया है तो तीनों की उत्क्रांति होगी वाघ बाह्य इंद्रियों के वृत्ति वृत्तिलय पूर्वक परमात्मा तक तेज परश्याम देवतायां यहाँ तक का वृत्ति वृत्तिलय विषय विचार पूर्व अधिकरणों में हुआ उपासक अनुपासक दोनों के भी वृत्ति लय का विचार अब ये विचार करना है कि जैसे अनुपासक यानी कर्मी वो अपने कर्म का फल भोगने के लिए वृत्ति लय तो उनका होगा ही परमात्म तेज परश श्याम देवता तक जो बताया गया और वहां से फिर उत्क्रमण करेंगे तो कहा से करेंगे कौन से नाड़ी से करेंगे तो कर्मी के लिए इस शरीर से निकलने के लिए निश्चित नाड़ी नहीं है इसलिए श्रुति ने कहा चक्षुष्टोवा मूर्धोवा मूर्धों व शरीर देश देशभ्या तो अन्य शरीर देश से लेना अन्य नाड़ियाँ चक्षुष्टुवा वासे लेना चक्षु संबंधी नाड़ी और अन्य नाड़िया 101 जो हृदय संबंधी नाड़ी हैं उनमें से जिस किसी नाड़ी से जाता है कर्मी उसके लिए नाड़ी का नियम नहीं है कि वो एक इस निश्चित नाड़ी से ही जाएगा क्या उपासक के लिए भी ऐसा ही है कर्मी के तरह नाड़ी का अनियम ही है या निश्चित नियम है कि वह इन 101 नाड़ी में से एक निश्चित नाड़ी से ही निकलेगा उपासक ऐसा अनियम है या नियम है उपासक के लिए ये विचार यहां पर करना है इसलिए संशय बताते हैं कि उपासितु उत्क्रांति अविशेष विशेषोवा तो उपासक की जो उत्क्रांति है वो तो कर्मी और उपासक दोनों की तेज परश्याम देवतायाम यहां तक की उत्क्रांति एक जैसी हो गई और बाद की उत्क्रांति उत्क्रांति शब्द से लेना बाद वाली उत्क्रांति वह अविशेष या समान है कर्मी के उत्क्रांति के या कर्मी की उत्क्रांति से उपासक की उत्तर उत्क्रांति में विशेष है भिन्नता है कर्मी की अनियमित उत्क्रांति होगी और उपासक की नियमित उत्क्रांति होगी ऐसा नियम है क्या विशेष का ये संशय हुआ तो पूर्व पक्ष हैं अन्य निर्गमांत अविशेष उपासितुहु उत्क्रान्ते अन्य निर्गमात अविशेष हां तो अन्य निर्गम इसमें अन्य शब्द से लेना कर्मी को अनुपासक को तो अनुपासक का जैसे निर्गमन अनियमित है जैसा अनियमित है ऐसे ही उपासक का भी उत्क्रमण अनियमित रहेगा बाद वाला भी पहले वाला जैसा आ, कर्मी के जैसा ही है ऐसे बाद वाला भी कर्मी के जैसा ही अनियमित रहेगा निश्चित एक नाड़ी से ही निर्गमन नहीं होगा ये पूर्व पक्ष है ऐसा क्यों तो कहते हैं हृदय प्रद्योतन साम्योक्त यह हेतु है पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया तो हृदय प्रद्योतन उपासक और कर्मी दोनों का भी एक जैसा बताया गया है हृदय प्रद्योतन यानी क्या अर्थ है हृदय प्रद्योतन का तो हृदय प्रद्योतन का अर्थ है भावी जन्म का स्पुरण इसी शरीर में रहते रहते भावी जन्म का स्पुरन हो जाता है वो हृदयाग्र प्रद्योतन कहलाता है फिर वो का न्याय से जैसे ही भावी जन्म का स्पुरन होता है तो उस भावी मिलने वाले शरीर में अहंता को स्थापित कर देता है इस शरीर से अहंता को व्यावृत करता ये है ये तीर्ण का न्याय तो हृदयाग्रह प्रद्योतन है भावी शरीर का स्पुर वो यही होता है शरीर छूटने से पहले तभी शरीर छूटता है पहले भावी आश्रय को पकड़ता है तब इसे छोड़ता है उससे पहले तक नहीं निकलता और जिसका हृदयाग्रह प्रद्योतन जल्दी नहीं हो पाता वो कामा में पड़ा रहता है सालों तक इसलिए हृदयाग्र प्रद्योतन मरने वाले का जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है मरना प्रारब्ध समाप्त हो गया यहाँ फिर इस जन्म में इस शरीर में कोई व्यवहार कर नहीं सकता तो कामा में पड़े रहने अनिश्चय की स्थिति में पड़े रहने की अपेक्षा निश्चय में पहुंचना तो ठीक है ना प्रारब्ध नहीं है तो वो जो है स्वयं की अनिश्चय की स्थिति और वो होता है इस जन्म के अभ्यास से इसलिए सदातत तद भाव भाविता है ना तो जन्म भर जिसका अनिश्चय की स्थिति रही वो मृत्यु के समय भी अनिश्चय की स्थिति में ही मरता है इसलिए व्यक्ति को तत्काल निर्णय लेने की अपनी जो मन के अंदर की शक्ति है उसका विकास करना चाहिए और हमेशा एक निश्चय पर अडिग रहना चाहिए जिसका कोई जीवन में स्थिरता ही नहीं है जिस साधक की एक साधन में तो मृत्यु के समय भी उसका कोई निर्धारण नहीं हो पाता फिर तो कठिनाई हो जाती है ईश्वर भी तो उसके जब तक वो निर्धारण नहीं करेगा तब तक सर्वसमर्थ होने पर भी कुछ कर नहीं सकता नहीं तो फिर पक्षपाती होगा ना इसलिए साधक को हमेशा अपने जीवन में अन अनिर्णय की स्थिति को अधिक समय तक नहीं रहने देना चाहिए आई तो तुरंत उसे एक निर्णय तक पर पहुंच करके उसे मुक्त होना चाहिए उसे रहित हो जाना चाहिए ये शास्त्र बताता है तो ये जो हृदयाग्र प्रद्योतन है वह ये बताया गया कर्मी का भी होता है और उपासक का भी होता है भावी जन्म का स्पुर जिसका भी भावी जन्म होना है उसे होता ही होता है शरीर छोड़ने से पहले परमात्मा के अधीन जैसे भूत सूक्ष्म हुआ और जो निश्चय के साथ परमात्मा में चला गया भूत सूक्ष्मारूढ़ होकर के तो परमात्मा देखते हैं कि इसने ये निर्धारण किया है तो उसके भूत सूक्ष्म में वो शक्ति डालते हैं उस समय परमात्मा के पास गया तो भूत सूक्ष्म बिल्कुल निर्विशेष भाव में जाता है सामान्य स्थिति में जाता है सामान्य कारण स्वरूप उस है उसका लेकिन किसी विशेष कार्य के रूप में अंकुरित होने की शक्ति उसमें नहीं है वो परमात्मा देखते हैं कि इसने कौन से कर्म ध्यान में रखे है और उनका फल जिस शरीर विशेष के से भोग जा सकता है उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति का संकल्प उसके भूत सूक्ष्म में ईश्वर कर देते हैं इतने मात्र से वे कर्म फल विधाता बन जाते हैं इसलिए उपासक मृत्यु के समय परमात्मा को कहते हैं कि क्रतुम स्मर कृतम स्मर मैंने जीवन भर जो कर्म और उपासना की है उसका आप स्मरण करो देखो ये मैंने किया है और अंतिम समय भी वही निश्चय है मेरा इसलिए इसका जिस शरीर विशेष से होता है तो उपासक है तो ब्रह्मलोक में ही होना है निश्चित इसलिए अग्नि ने सुपथ आ रहा प्रार्थना करता वो सुपथ है उत्तरायण मार्ग उसे निश्चय है अपनी साधना पर विश्वास है अपन विश्वास तो कहता है कि मुझे उत्तरायण मार्ग से ले जाओ अपने उपासना का फलोपयोग करने के लिए ऐसे जो हो दृढ़ निश्चय होता है मृत्यु के समय भी दृढ़ निश्चय होकर के अपने साधना पर विश्वास होना चाहिए ना कि मेरी साधना परिपक्व है और इस साधना के अनुसार ही मैंने फल पराई साधना की है ईश्वर को इसका फल देना ही देना होगा ऐसा आत्मविश्वास जिसको है वही ईश्वर को कह सकता है कि मेरे किए हुए को देखो और उसके अनुसार आप अपने नाम को सार्थक करो आप कर्म फल विधाता हो तो मैंने इसको ध्यान में रखा है तो ये मेरी मानस कर्म है उपासना इसको देख करके इसके अनुसार जन्म दिला दो मुझे मेरे भूत सूक्ष्म में वो देवता शरीर ब्रह्मलोक का शरीर के रूप में परिणत होने होने की शक्ति संचरित कर दो यही उस प्रार्थना में उपासक के अभिप्राय है तो कर्म का तो कर्म का भी ये हृदयाग्र प्रद्योतन होता है सबका होता है तो ये हृदयाग्र प्रद्योतन की भी समानता बताई गई है इसलिए फिर उत्क्रमण भी कर्मी के तरह ही हृदयाग्र प्रद्योतन के अनंतर का जो है वह भी कर्मी के तरह अनिश्चित होना चाहिए ये पूर्व पक्ष है सिद्धांत बताया जा रहा है दूसरे श्लोक से कि असौ मूर्धन्य एवं नाड्या व्रजेत असो यानी उपासक जो उपासक है वह मूर्धन्य नाड़ी से ही निकलेगा उसका इस शरीर से हृदयाग्र प्रद्योतन के अनंतर का जो उत्क्रमण है हृदयाग्र प्रद्योतन तक यानी भावी जन्म का स्पूर्ण होने तक तो माना जाता है यह जन्म जैसे भावी जन्म का स्पूर्ण हो गया तो फिर ये जन्म समाप्त तो हो गया इसलिए इस जन्म तक तो समानता है तो इस जन्म के पहले तक की उत्क्रांति हृदयाग्र प्रद्योतन के तक की उत्क्रांति तो कर्मी और उपासक दोनों की समान है अब ये इस जन्म ये जन्म नहीं हुआ हृदयाग्र प्रद्योतन हुआ तो उसके बाद में ये जन्मांतर हो रहा है इसलिए यहां से निकलना दोनों का एक जैसा नहीं होगा वो फिर जिसको जहां जाना है उस नाड़ी से तो उपासक को निश्चित रूप से ब्रह्मलोक ही जाना होता है इसलिए उपासक ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग में जिस नाड़ी से निकल करके जाया जाता है उसी नाड़ी से निकलेगा वो है मूर्धन्य नाड़ी का अर्थ है सुषुमना नाड़ी तो ह्रदय संबंधी 101 नाड़ी में जो प्रधान नाड़ी है सुषुमना नाड़ी उसे उसी नाड़ी का द्वार खुलेगा और उस हृदय सुषुमना नाड़ी से ही उसका भूत सूक्ष्म पूरे उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर के निकलेगा मूर्धा द्वार से और वहां अर्चि देवता उसे लेने के लिए आई हुई रहेगी वो मार्ग का वर्णन आगे वाले पाद में आने वाला है तृतीय पाद में वहां से फिर वो ब्रह्मलोक जाएगा ये उपासक के लिए होगा इसलिए कहते हैं असो यानी उपासक मूर्धन्य एव नाड्या व्रजेत ये नियम है एव कार्य इसीलिए है अन्य नाडी से नहीं जाएगा वह सुषुम्ना नाडी से ही उसका निर्गमन होगा उसे ब्रह्मलोक के शरीर का ही भावी स्पुर जन्म के स्पुर के रूप में स्पुरन होगा और ब्रह्मलोक में ही जाना है तो मूर्धन्य नाड़ी से ही जाएंगे वो सब उपासक इस शरीर से ऐसा क्यों होता है तो कहते नाड़ी चिंतनात् क्योंकि उपासना के अंग के रूप में नाड़ी का चिंतन भी बताया गया है कुछ कुछ उपासना के प्रकरण में और वह गुणोपसंहार न्याय से सभी उपासनाओं में नाड़ी चिंतन ये उपसंग होगा उसका उपसंहार किया जाएगा तो उपासना के अंग स्वरूप नाड़ी का चिंतन करना होता है उपासना करते करते रोज उपासक को कहा जाता है कि उपासना के साथ साथ ये भी चिंतन करे कि जब मेरा ये उपासक शरीर छूटेगा तो उस समय मैं प्रदेश संबंधी 101 नाड़ी में से प्रधान सुषमना नाड़ी से ही निकलूंगा मुझे इस शरीर से अंतिम समय में निकलते समय सुषमना नाड़ी का द्वार ही खुलेगा और वो सुषमना नाड़ी द्वारा मैं मूर्धा से ही निकलूंगा और अर्चिरा दी देवता मुझे लेने के लिए आएंगे विद्युत लोक में पहुँचने के बाद मुझे अमानव पुरुष आकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ले जाएगा ऐसा चिंतन रोज रोज करना होता है उपासना के अंग के रूप में उपासक को यह है नाड़ी चिंतन तो इसलिए कहते नाड़ी चिंतना तो उपासना के अंग के रूप में नाड़ी का विचिंतन होने के कारण एक ये और दूसरा ये विद्या का यानी उपासना का सामर्थ्य भी है तो उपासना के सामर्थ्य से उपासक दो हेतु यानी एक नाड़ी का चिंतन और दूसरा उपासना का अपना सामर्थ्य है कि उपासक के लिए अन्य सौ नाड़ी का द्वार बंद होता है और एक सुसुमना नाड़ी का ही द्वार खुलता है ये उपासना का सामर्थ्य है विद्या विद्यासामर्थ्य तश्चापी तो कहा फिर हृदयाग्र प्रद्योतन इसलिए विशेषो अस्ति ये प्रतिज्ञा है विशेषो अस्ति यानी उपासक का हृदयाग्र प्रद्योतन के अनंतर होने वाला जो उत्क्रमण है वह अन्य के उत्क्रमण से भिन्न है विशेष का अर्थ है तो अन्य विशेषो अस्ति अन्य दर्शन तो अन्य दर्शनाथ का अर्थ है अन्य का जो वो कर्मी का वो है आपका आ, निर्गमन उस निर्गमन की अपेक्षा ज्ञानी के निर्गमन में विशेष है भेद है एक जैसा ही नहीं है अविशेष नहीं है बाकी के तो नाड़ी का चिंतन नहीं होता है इसका नाड़ी चिंतन है और उपास्य का सायुज्य सामिप्य सालोक्य प्राप्त करने के लिए भी चिंतन किया हुआ है और कर्मी ने तो कर्म फल का चिंतन किया हुआ है कि मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा तो ये फल भोगूंगा, तो ये फल भोगूंगा, इसलिए दोनों के चिंतन में भी विशेष हैं भेद हैं अतः ये हो जाएगा कर्मी का और उपासक का निर्गमन एक जैसा नहीं होगा उसमें विषमता रहेगी ज्ञानी के लिए नियम रहेगा उपासक के लिए कि वह सुसुमना नाड़ी से ही निकलेगा और कर्मी अपने कर्मानुसार निकलेगा यह विशेष है भिन्नता है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे